भावार्थ पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्यु ये तीन लोक इस अग्नि के हैं ये तीनों लोक खुले हुए तथा स्वतंत्र हैं इन तीनों लोकों में अग्नि रहता है परंतु अंतरिक्ष में इस अग्नि के साथ-साथ जल भी रहता है बादलों में पानी के साथ-साथ बिजली के रूप में अग्नि भी रहती है भावार्थ इस अग्नि के सब स्थान भली भांति सुरक्षित हैं इस अग्नि का प्रकाश नेत्रों के लिए बड़ा लाभदायक है जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्य दर्शन करने से नेत्रों की रोशनी बढ़ती है उसी प्रकार अग्नि को देखने से भी नेत्रों की ज्योति बढ़ती है इसकी ज्वालाओं से सभी इंद्रियां बलवान होती हैं भावार्थ जिस प्रकार माता बालक को उत्पन्न करती है उसी तरह देव अग्नि को उत्पन्न करते हैं तथा उत्पन्न करने के बाद उस ज्ञानी एवं सेवा किए जाने योग्य अग्नि को आदर पूर्वक अपने घर में स्थान देते हैं तथा उसका आदर करते हैं भावार्थ एक दरिद्र उपासक के ये उद्गार हैं वह कहता है कि हे अग्ने न मेरे पास गायें हैं ताकि तुम्हें मैं घी दूध आदि दे सकूं और न मेरे पास पुल्हाड़ी ही है ताकि संविधाएं काट कर तुझे अर्पण कर सकूं भावार्थ मानव अग्नि की जब भी उपासना करे सदैव श्रद्धा युक्त मन से ही उसकी उपासना करे अथवा पहले श्रद्धा से युक्त मन वाला हो तथा फिर यज्ञ का आरंभ करे आरंभ करने के बाद उस अग्नि में श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करे त्रयउत्तर शततम सूक्तम भावार्थ जब अग्नि रूपी सूर्य स्वयं दुलोक के उच्चतम रास्ते पर स्थित होकर अपनी तेजस्वी किरणों को धरती पर भेजता है तब सारे रास्ते प्रकाशित हो जाते हैं उसी समय ज्ञानी लोग अपने यज्ञ कार्य करने लगते हैं तथा उनकी स्तुति रूप वाणीयां सूर्य के पास पहुंचने लगती हैं भावार्थ यह अग्नि जिस मानव को उत्तम मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है तथा जो मानव इससे प्रेरित होकर अग्नि को हवि आदि प्रदान करता है वह वेद पढ़ने वाले एवं हजारों का पोषण करने वाले वीर पुत्र को प्राप्त करता है तथा तब उस उत्तम कार्य करने वाले मानव से दूसरे बुरे कार्य करने वाले मानव डरते हैं अतः मानवों को चाहिए कि वे भी उस दानी अग्नि की सेवा किया करें भावार्थ इस अग्नि की जो स्तुति करता है वह शत्रु के मजबूत किले में भी रखे हुए अन्न को अपने घोड़ों के द्वारा हमला करके अपने अधीन कर लेता है तथा इस प्रकार वह अक्षय यश प्राप्त करता है उसके साथ ही वह संपूर्ण श्रेष्ठ धनों को प्राप्त करता है अतः जिस प्रकार पात्र के भर जाने पर उसमें से मधुर पदार्थ बहने लगता है उसी प्रकार भक्त जनों के हृदय से उस अग्नि के लिए मधुर मधुर स्तोत्र निकलने लगते हैं भावार्थ जिस तरह लोग श्रेष्ठ अश्वों को शुद्ध करते हैं उसी तरह इस अग्नि को शुद्ध करते हैं तब सत्य ज्ञानमय यह अग्नि अत्यंत पूजित होकर उपासकों को हर प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करता है भावार्थ यह अग्नि प्रियों में भी अत्यंत प्रिय तथा पूज्य एवं संपूर्ण जगत का नियामक है इस अग्नि की यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वह उत्तम तिथि तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करता है भावार्थ जो अत्यधिक मेहनत करके धन जीतता है उसी की पूजा होती है उसके तेज को कोई पार नहीं कर सकता तथा वही सब प्रकार के धनों को प्राप्त करता है भावार्थ यह अग्नि उत्तम रीति से देवों को बुलाने वाला उत्तम रीति से यज्ञ करने वाला पूज्य तथा सबके द्वारा प्रशंसित होता है जो उसकी उत्तम वचनों तथा अन्य साधनों से स्तुति करता है वह हर प्रकार के सुख प्राप्त करता है भावार्थ अग्नि मरुतों का मित्र एवं हितकारी है वह शत्रुओं को रुलाने वाले वीरों के साथ यज्ञ में आए तथा सबका भरण पोषण करने वाले ऋषि के यज्ञ में उसकी स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न हो इत्यष्टम मंडलम अथ नवम मंडलम प्रथमो अनुवाक प्रथमं सुक्तम इंद्र के पीने को देने के लिए सोम रस को निकाला है वह तू हे सोम रस स्वाद युक्त और हर्ष बढ़ाने वाली नारा से बहता रहा सोमवल्ली कूटकर उससे रस निकालते हैं और उस रस को इंद्र देवता के लिए यज्ञ में समर्पित करते हैं राक्षसों का संहार करने वाला और सबको देखने वाला यह सोम लोहे के खीलों से मजबूत बनाए स्थान पर द्रोण कलश में बैठता है अर्थ भरपूर धन देने वाला तू हो और महान एवं शत्रु का नाश करने वाला तू हो धनवान शत्रु के धन हमें दो अर्थ बड़े देवों के यज्ञ के पास अन्न के साथ पहुंचो और बल एवं अन्न हमें देवो अर्थ हे सोम तेरी ही श्रेष्ठ सेवा हम करते हैं प्रतिदिन निश्चय से हमारा उद्देश्य रहता है सोम तेरे समीप ही हमारी सब कामनाएं जाती हैं अर्थ सूर्य की पुत्री तेरे से निकले सोम रस को शाश्वत फैले हुए वस्त्र से पवित्र करती है अर्थ यज्ञ के उत्तम दिन में 10 स्त्री रूप अंगुलियां रूपी बहने उस सोमवल्ली को पकड़ती हैं यज्ञ के दिन में 10 अंगुलियां उस सोमवल्ली को पकड़ती हैं तथा अपनी अंगुलियों से दबाकर उससे रस निकालते हैं हाथ में सोम को अच्छी प्रकार पकड़कर उसको दबाकर उससे रस निकाला जाता है अर्थ उस सोम को अंगुलियां लाती हैं तेजस्वी दिखाई देने वाले इस सोम का रस निकालते हैं यह रस मृदु होता है और तीन शक्तियों से युक्त तथा दुख का निवारण करने वाला होता है अर्थ इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अवद्य गोवे इंद्र को पीने के लिए इस सोम के साथ अभी अपने दूध को मिलाते हैं अर्थ इस सोम रस पान के आनंद में रहकर ही इंद्र सब घेरने वाले शत्रुओं का संहार करता है तथा वह वीर इंद्र धनों का दान करता है द्वितीयम सुक्तम अर्थ हे सोम तू देवों के पास जाने वाला हो अतः श्रेष्ठ रीति से रस को अपने से निकालो तू पवित्र है तथा आनंद देने वाला है अतः सोम अपने पराक्रम से इंद्र में प्रवेश कर सोम रस दिव्य लोक पीते हैं इससे उनकी कर्तृत्व शक्ति बढ़ती है तथा वे उत्तम कार्य यशस्वी रीति से करने में समर्थ होते हैं इससे कार्य करने के समय मन प्रसन्न रहता है तथा कार्य उत्तम प्रकार यशस्वी होता है अर्थ हे सोम तू महान जीवन बल युक्त करने वाला है तू तेज बढ़ाने वाला है तू ये गुण हमें प्राप्त कराओ तू धारण करने वाला है अतः स्वकीय यज्ञ स्थानों में बैठ सोम जीवन का बल बढ़ाने वाला है तेजस्विता को बढ़ाता है धारण करने की शक्ति बढ़ाता है इस प्रकार का गुणवान सोम हमारे यज्ञ स्थान में रहे तथा यज्ञकर्ताओं की शक्ति बढ़ाए अर्थ इष्ट सिद्ध करने वाले सोम रस की धारा प्रिय मधुरता देती है उत्तम कार्य करने वाला सोम जल में मिलाया जाता है वह रस जल के साथ रहता है अर्थ जब गौ के दूध के साथ तेरा मिश्रण किया जाता है तब महान शक्ति युक्त ऐसे तेरे पास महान जल प्रवाह तेरे पास आते हैं जब सोम रस में गौ का दूध मिश्रित किया जाता है तब बढ़े हुए तुझ में उत्तम जल भी मिलाया जाता है सोम रस में जल और गौ दुग्ध मिलाया जाता है तथा उपरांत वह मिश्रण पिया जाता है अर्थ समुद्र की भांति जल में दिव्य भाव को धारण करने वाला सुस्थित रहने वाला सोम जल के साथ मिश्रित किया जाता है यह सोम रस पवित्र छाननी में से हमारे पास आता है सोम रस में जल मिलाते हैं छानते हैं तथा उसका हवन करने के बाद वह रस पिया जाता है अर्थ बल बढ़ाने वाला दुखों को दूर करने वाला बड़े मित्र की भांति दर्शन करने योग्य सोम शब्द करता है तथा सूर्य की भांति प्रकाशता है अर्थ हे सोम तेरे स्तो बल से सत्कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तथा शुद्धता करते हैं जिनसे तू आनंद प्राप्त करने की प्रेरणा देता है अर्थ हे सोम तेरी प्रशंसाएं बड़ी व्यापक हैं तू लोगों को सत्कार्य करने की प्रेरणा देने की कामना करता है उस तुझको हम उत्साह देने के लिए प्रार्थना करते हैं अर्थ हे सोम हमको इंद्र के पास पहुंचाने वाला तू है मीठे सोम रस की धारा से हमें पवित्र कर जिस प्रकार वृष्ट करने वाला परजन्य पवित्रता करता है हे सोम तू यज्ञ का पहला आधार है ऐसा तू गोवे देने वाला पुत्र या मनुष्य देने वाला घोड़े देने वाला और अन्न देने वाला हो चृतियम सुक्तम अर्थ यह अमर सोम देव पात्रों में जाकर बैठने के लिए पक्षी की भात दौरता रहता है। अर्थ यह देव अंगुलियों से दबा कर निकाला न दबने वाला सोम रस शुद्धता करता हुआ शत्रों के आगे दौरता है।